पावर इस लव्स को सुनकर आपके ज़िहन में क्या आता है अथॉरिटी कंट्रोल या इन्फ्लुएंस रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं पावर न सिर्फ दुनिया चलाती है बल्कि हर रिलेशनशिप और हर गेम का अनसीन रूलबुक है सोचिए अगर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स समझनी हो रिलेशनशिप्स में अपनी पोजिशन स्ट्रोंग करनी हो या बिजनेस आपको समझना होगा कि power के laws क्या हैं और वो जिन्दगी के हर area में कैसे play करते हैं इस किताब में green 48 laws बताते हैं ऐसे principles जो history के सबसे powerful लोगों ने use किये कभी openly, कभी secretly और उन्ही laws को समझ कर आप अपनी जिन्दगी के हर equation में smarter, sharper और stronger बन सकते हो ये किताब एक क्यूंकि अगर आप ये laws ignore करते हो, तो दूसरे लोग इन्हें आपके खिलाफ use करेंगे. और guide इसलिए, क्यूंकि अगर आप समझ जाते हो, तो आप खुद अपनी destiny design कर सकते हो. The 48 laws of power एक आवाज है जो कहती है, power game में या तो आप player हो, या फिर pawn, फैसला आपका है।